संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व विदुर नीति तीसरा अध्याय धित्राक्ष ने कहा महाबुद्धे तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो विदुर जी बोले सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव ये दोनों एक समान है अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है विभो आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए ऐसा करने से इस लोक में महान श्रीयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे पुरुष श्रेष्ठ इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केसनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है राजन एक समय की बात है केसनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वर्णन करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ आया तब केसनी ने वहां दैत्य राज से इस प्रकार बातचीत की केसनी बोली विरोचन ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा केसनी हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं अतः सबसे उत्तम है यह सारा संसार हम लोगों का ही है हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज है बोली विरोचन इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें कल प्रातः काल सुधनवा यहाँ आवेगा फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी विरोचन बोला कल्याणी तुम जैसा कहती हो वही करूँगा प्रातः काल तुम मुझे और सुधनमा को एक साथ उपस्थित देखोगी विदुर जी कहते हैं राजन इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ उस समय सुधनवा उस स्थान पर आया जहाँ विरोचन केसनी के साथ मौजूद था भरतश्रेष्ठ सुधनवा प्रहलाद कुमार विरोचन और केसनी के पास आया ब्राह्मण को आया देख केसनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन पाद्य और अर्घ निवेदन किया सुधनवा बोला प्रहलाद नंदन मैं तुम्हारे इस सुवर्ण में सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे विरोचन ने कहा सुधन्वन तुम्हारे लिए तो पीढ़ा छटाई या कुश का आसन उचित है तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं सुधन्वन ने कहा पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं दो ब्राह्मण दो छत्री दो वृद्ध दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं तुम अभी बालक हो घर में सुख से पले हो अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है विरोचन बोला सुधनवन हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना गौ घोड़ा आदि धन है उसकी मैं बाजी लगाता हूँ हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हो उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है सुधन्ना बोला विरोचन सुवर्ण गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछें विरोचन ने कहा अच्छा प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे मैं तो न देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ सुधन्ना बोला प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते बिदुर जी कहते हैं इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गए जहाँ प्रहलाद जी थे प्रहलाद ने मन ही मन कहा जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे वे ही दोनों ए सुधन्वा और विरोचन आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं फिर विरोचन से कहा विरोचन मैं तुमसे पूछता हूँ क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है फिर कैसे एक साथ आ रहे हो पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे विरोचन बोला पिताजी सुधनवा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूं। मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर ना दीजिएगा प्रहलाद ने कहा सेवकों सुधनवा के लिए जल और मधु मधुपर्क लाओ फिर सुधनवा से कहा ब्रह्मण तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो मैंने तुम्हारे लिए सफेद गौ खूब मोटी ताजी कर रखी है सुधनवा बोला प्रहलाद जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन प्रहलाद ब्रोले ब्राह्मण मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है सुधनवा बोला मतमन तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए प्रहलाद ने कहा सुधनवन अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है सुधनवा बोला सोत वाली स्त्री जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है वह स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो पांच पीढ़ियां गौ मरती हो तो दस पीढ़ियां; घोड़ा मरता हो तो सौ पीढ़ियां; और मनुष्य मरता हो तो एक हजार पीढ़ियाँ नरक में पड़ती है सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना प्रहलाद ने कहा विरोचन सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है अतः तुम आज सुझनवा से हार गए विरोचन अब सुझनवा तुम्हारे प्राणों का मालिक है सुधनवन अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ सुधन्ना बोला प्रहलाद तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ प्रहलाद तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया किंतु अब यह कुमारी केसनी के निकट चलकर मेरा पैर धो गए विदुर जी कहते हैं इसलिए राजेंद्र आप पृथ्वी के लिए झूठ न बोलें बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाएं। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे ही वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोसला छोड़ देते हैं उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं शराब पीना कलह समूह के साथ वैर पति पत्नी में भेद पैदा करना कुटुम्ब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना राजा के साथ द्वेष स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं हस्तरेखा देखने वाला चोरी करके व्यापार करने वाला जुआरी वैद्य शत्रु मित्र और चारण इन सातों को कभी भी गवाह न बनावे आदर के साथ अग्निहोत्र आदरपूर्वक मौन का पालन आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान ये चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं घर में आग लगाने वाला विष देने वाला जारस संतान की कमाई खाने वाला सोमरस बेचने वाला शस्त्र बनाने वाला चुगली करने वाला मित्रद्रोही पर लंपट गर्भ की हत्या करने वाला गुरु स्त्रीगामी ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला अधिक तीखे स्वभाव वाला कौवे की तरह काय काय करने वाला नास्तिक वेद की निंदा करने वाला घुसखोर पतित क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है सदाचार से सतपुरुष की व्यवहार से साधु की भय आने पर शूर की आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है बुढ़ापा सुंदर रूप को आशाधीरता को मृत्यु प्राणों को दोष देखने की आदत धर्माचरण को क्रोध लक्ष्मी को नीच पुरुषों की सेवा सत्स्वभाव को काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है शुभ कर्मों में शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है प्रगल्भता से बढ़ती है चतुर्ता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है आठ गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं बुद्धि कुलीनता दम शास्त्र ज्ञान पराक्रम बहुत न बोलना यथाशक्ति दान और कृतज्ञता तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हटात अधिकार जमा लेता है जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय वह एक ही गुण राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है राजन मनुष्यलोक में ये आठ गुण स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाले हैं इनमें से चार तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और चार का स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं यज्ञ दान अध्ययन और तप ये चार सज्जनों के पीछे चलते हैं और इंद्रिय निग्रह सत्य सरलता तथा कोमलता इन चारों का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं यज्ञ अध्ययन दान तप सत्य क्षमा दया और अलोग ये धर्म के आठ प्रकार के मार्ग बताए गए हैं इनमें से पहले चारों का तो दंभ के लिए भी सेवन किया जा सकता है परंतु अंतिम चार तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं जो धर्म की बात न कहे वे बूढ़े नहीं जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है सत्य विनय का भाव शास्त्र ज्ञान विद्या कुलीनता शील बल धन सूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना ये दस वर्ग के साधन है करती वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाला पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है इसी प्रकार बारंबार क्रिया किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है इस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोग को ही जाता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्र होकर पुण्य का ही सेवन करे गुणों में दोष देखने वाला मर्म पर आघात करने वाला निर्दयी शत्रुता करने वाला और सठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है दिन भर में वह कार्य करे जिससे रात में सुख से रहे और आठ महीने वह कार्य करे जिससे वर्ष के चार महीने सुख से व्यतीत कर सके पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की संग्राम जीत लेने पर सूर की और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं दुष्टों के शासक राजा हैं और छिपे छिपे पाप करने वाले के शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं ऋषि नदी महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता राजन ब्राह्मणों की पूजा करने वाला दाता जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है सूर विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये तीन प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं भारत बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं जंगा से होने वाले कार्य अधम हैं और भार ढोने का काम महाअधम है राजन अब आप दुर्योधन शकुनी मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं भरतश्रेष्ठ पांडव जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है और आप में पिता का सा भाव रख कर बर्ताव करते हैं आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए